दोनों एक सत्ता में हैं, एक बुराई की निंदा करता है अपनी दृष्टि से तो दूसरा निंदा करने को बुरा समझता है अपनी दृष्टि से दोनों की नजर बुरे पर है परमेश्वर सप्ती की नजर है सर्वभूत आराम हिस्से के जोस्पति सबके दिल में बैठा क्या कर रहा है तो यंत्र की एक बनावट है वो पूर्व पूर्व जन्म से संस्कार से बनी है माता पिता के, के संस्कार से बनी है नाना नानी के संस्कार से बनी है दादा दादी के संस्कार से बनी है अपने पूर्व जन्म के संस्कार से बनी है इस कर्म से अध्ययन से कार्ती के संस्कार से बने हैं संस्कार की बनी है, है। तो फिर करना क्या चाहिए दादाजी ने कहा नहीं बताया भागवत का श्लोक है आप करते हैं भला तो पर स्वभाव कर्मा न प्रसंग नजर है एकात्मक प्रकृतिया पुरुष है न तो माया ये तो माया है ईश्वर के प्रकृति भी एक है पुरुष भी एक है अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब लोग शेक्षा कर रहे हैं करेले के बीज में से निकला करवा करेला अंगूर के बीज में से निकला मीठा अंगूर न चाच के दो नहीं तो सुनाई तो होगा आपने जरूर एक सज्जन एक कोटा खरीद ले आए हो तो पोकर तो उठ के बोले आदेश क्या कर रहे हो उठो बोलो दीता रोम दीता रो दीता राम बड़ा अच्छा लगा सुन को ये सोटा तो बहुत बढ़िया है महाराज दूसरा और बोले और गया दूसरा खरीद के लिए वो बोले उठो काटो मारो इसका मान बहुत बढ़िया अब वो तो महाराज गुस्से में आ गए सज्जन बोले ये सोचा ये सोचा क्या बोलता है सवेरे सवेरे उसके अंबा जाने गए वो तो जो पहले वाला था वो तो बोला दावा अहम मुनिना वचन अनुसरणों में गवा सना सत्नो तीम मैं महात्माओं में रहा हूं मैंने मुनियों की दात सुनी है सावे सा गया सनाम संस्करणों के वाक्यम वो कसाइयों की बात सुनता रहा है न के दोष हो न तो मैं इसका दोष है ना मेरा गुना है संसर्ग जा दोष गुणा भवनते जैसा संसर्ग होता है वैसे दोष और गुण होते हैं यंत्र की बनावट जो है यंत्र की बनावट गोसानु भी कहते हैं कि हमको दुख तो ये है कि प्रभु के नाम ने भी हमारे पाप को नहीं बनाया यंत्रारूपा ने यंत्र के अपने अपने यंत्र के बनावट के अनुसार सब लोग अपना अपना काम करते हैं मुंह नोल पाए आप देखती है आप काम करता है गांव चलता है अपनी अपनी मशीन की बनावट है वो। ये चरक संहिता में साक्ष में का वर्णन है कि जब गर्भ मां के पेट में आता है और बच्चा पैदा होता है तो कहां, -कहां से संस्कार लेके आता है यंत्र बन जाता है पहले जब उसमें बिजली आती है तो जैसी बनावट यंत्र होती है वैसा काम करने लगता आप तो है आपको क्या सुना मैंने दस कल में कहा था क्या कहा था हिमाचल चंबा के आसपास एक चालक पैदा हुआ ब्राह्मणी के बेट थे पर जब बड़ा हुआ तो वो कैंटी लेके कभी गाय की ऊंच काट दे कभी गाय का कान काट दे कभी बचड़े को कैंटी लगा दे अद्भुत हिंदू ब्राह्मण का बेटा और गाय पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करे फिर ये हुआ कि खोप करो उसकी मां से लोगों ने संपर्क साधा और उसकी मां ने बताया कि ये ब्राह्मण का पैसा नहीं है ये मुसलमान का पैसा है भाई मेरे आपके यंत्र की बनात कैसी है यंत्रुभानी मायया ईश्वर का दोस्त नहीं है शोक है यंत्र का वो जैसे मशीन में बैठ गया है मशीन घूमे पंखे की तरह रोशनी दे आवाज ले हीटर गरम कर गए वो बिजली की बिजली सब्लिक एक होने पर भी मशीन अलग अलग हो जाते हैं ऐसे परमेश्वर एक कोने पर भी ये तीन अलग अलग हैं और अपना काम कर रही हैं ना आत्मा करता है परमात्मा करता है न ब्रह्म करता है उसका तो केवल सामिध्य मात्र है और कभी भी यंत्र की शरण मतलब ये यंत्र नीचे कभी बिगड़ जाता है वो कभी आग लगती है जब आग लगती है इतना आप जानते हैं हाँ मशीन की खराबी से बिजली में आग लगती है कि नहीं मकान जल जाते हैं बड़े बड़े मकान महाराज बहार विस्तार भत्म हो जाए तो वो बिजली खराब नहीं होती है, तार है वो तार लड़ जाते हैं वो मशीन की खराबी होती है तो ये जो लड़ाई झगड़ा हमारे जीवन में आता है ना ये कहाँ से आता है प्रभु तुम्हारी रीडा को धन्य है यंत्र ये थे यंत्र को मैं मेरा माना अपन को आप नहीं उतरे अपने आत्मा का स्वरूप भूल गया इस पर का स्वरूप भूल गया कभी आग लगती है तो कभी ठंडा हो जाता है और कभी महाराज सूज ही उड़ जाता है ये है ईश्वर की माया तो आप ये कहते हैं भ्राम भ्रम की शरण मतलब यंत्र की शरण मतलब यंत्रारूढ़ मतला है माया की शरण मतलब तमेव शरण भ्रम की शरण मतलब यंत्र की शरण मतलब आरूद होना नानी शरण होना और माया की शरण मतलब उसको देखो जो स्टाटी को जिसकी वजह से ये जाति चल रही है उसको देखो उसका नाम है ईश्वर आपकी नजर कहां जाती है उसको देखो जो स्टार्टी को चला रहा है त्मकृप्रिया गुरु से नही अपने अपने स्वभाव में तथी इसी से तो उन्होंने त्रिविया बाबा जी मंगाल में भागवत के दोस्तों हम लोगों को रकाए थे निशान करके नुबी ते तो दुर्गत साध्य साधुवाम बदतो गुण तो साधुआम वर्जिता समृंग मुनि न कुरिया दबेत किंचन न ध्यात साधव सामो नया वृत्तिया विचरे जलवन मुनि ये जानते थे कि हमारी सृष्टि आत्मा पर रहे परमेश्वर पर रहे किसी किसी को ये बात भी अच्छी नहीं लगती थी स्वभाव बना हुआ अपना स्वभाव तो बन गया वो गुण किसी भी स्थिति करो न नि करो जो अच्छा बुरा करेगा वो अपने अच्छे बुरे का फर्ग हो उनका ध्यान करने की जरूरत नहीं है उनको वाणी का विषय बनाने की जरूरत नहीं है न उनका वर्णन करो न उनका चिंतन करो अच्छा करे बुरा करे अच्छा बोले अच्छा बुरा बोले अच्छा सोचे बुरा सोचे ये सब मशीनी काम है अच्छा सोचना बुरा सोचना मसीनी काम है अच्छा बोलना बुरा बोलना मशीनी काम है अच्छा करना बुरा करना मशीनी काम है इसमें ईश्वर को दोष मत लगाओ आत्मा को दोष मत लगाओ और अपनी नजर वहां रखो जिससे ये मशीन टूटी नहीं है उस पर अपनी नजर ले जाए समय शरण गो सर्दो भावे न भाको बड़े प्रतिभाशाली हो तुम अर्जुन भा माने प्रतिभा रत रत माने उसमें रुचि रखने वाले प्रतिभा के प्रेमी ज्ञान के प्रेमी अर्जुन उसी की शरण में जाओ बुद्धव शरण मान कृपा रहे दुनिया में क्या न हो क्या हो क्या न हो अरे बाबा क्या होगा दुनिया में बिगड़ जाएगा तो क्या बिगड़ेगा प्रलय से ज्यादा कुछ बिगड़ेगा जब महाप्रलय होता है ईश्वर तो ही तो करता है ना कर दे महाप्रलय महाराज कल नहीं आज कर दे है ना दोनों हाथ उठा के खड़े हैं बोले चलो तो ये नहीं तो ये काम करके चलेंगे ये सोच के चलेंगे बिल्कुल तैयार तो चलने के लिए महाप्रलय से कार्यकर्ते और सृष्टि में क्या हो सकता है दुनिया में तुम किसी बस्तु का भरोसा करते हो किसी शरीर का भरोसा करते हो किसी आदमी का भरोसा करते हो पूरी तर तरह से भगवान के ईश्वर की शरणागत हो जाए शरण माने संहार होता है संस्कृत में जो लोग संस्कृत जानते होंगे उनको माने ही है ये जीर्ण शीर्ण में जो शीर्ण शब्द है ना श्री हिंसा का जो कुछ तो ईश्वर के सिवा तुम्हारे बैठता है सामने उसको देखो क्या नहीं काट करते हैं स्वर्ण समय गर्व भाव है कृषि कैसे चले गए मालूम पड़ता है कि इसकी फिकर भगवान ने और तुम्हें तो अर्पित की है।, है ना? समाज का क्या होगा और का क्या होगा विश्व का क्या होगा हमारा ये अनुपम है कि सत्यानाश तो की तैयारी करके तो बैठे हैं बोले का क्या होगा क्या क्या हिसाब है कि एक कप एक आदमी के हाथ में जो अनुबम है या चार आदमी के हाथ में वो कब फेंक के और तहस नहस कर देगा क्या कहरम भारंभ हो जाएगा ओ क्या हिसाब है क्या सोचते हो क्या, क्या, क्या रहेगा तो भरोसा तत्व तो का मत करो काम का मत करो अपनी शक्ति का मत करो भरोसा करना है तो ईश्वर का भरोसा करो तत्प्रसादा पराम शांतमी सात जब उसका प्रसाद होगा प्रसाद तु हो प्रसन्नता प्रसन्न तरह जब वो माया का पर्दा फाड़ और य का पर्दा फाड़कर और भ्रम में डालना छोड़कर प्रसादा जब निर्माय निर्मल निर्भ्रम तुम्हारे सामने प्रकट होगा तो तुम्हें परा शांति जो कभी टूटती नहीं और परम स्थान जहां से कभी गिरना होता नहीं वो तुमको मिलेगा इसके बाद भगवान बोलते हैं बाबा अर्जुन ने कहा कि अच्छे मिले तुम शिष्य हम साध इमाम त्वाम प्रपन्नम तुम्हारी शरण में आया तुम्हारा शासन जानता हूं और तुम कहते हो तो उसके साथ जाओ हम उसको नहीं जानते बाबा तुम्हारे साथ तुम भेज रहे दूसरे के पास बोले अच्छा भाई जब दूसरे के पास तुम नहीं जाते तो आप मधुभ तो मदुयागी मत गुरु हम जानते हैं तुम्हारा कर्म तुमको करता बनाकर बांध लेगा वहीं जहां हो वहीं बन जाओ तुम्हारी उपासना तुम्हारे इस देव के साथ बांध होगी। हम जानते हैं साथ तुम्हारा योग तुम्हें समाधि की गुफा में कैद कर देगा कैदी होना हो तो समाधि की गुफा में जाओ। देव के साथ बंधना हो और, और जहां बंधे हुए हो वहीं नरक में बंधे रहो इनसे नक्षण है हमारा अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। मत, अच्छा। मत मत मन मना भगो तो, मधो मद व्याजी मू स्त्री के गीता ये कौन है ये विश्व है कि सैगत है कि त्राग है, है ये धुरी है ये तो भक्त लोग कहते हैं मुरली मनोहर गीत भरी और जान सुंदर तो है यह बांक कहाँ है ये गीत यहाँ पंथी का संगीत है बल्कि गीता के प्रेमी ऐसे बोलते हैं कि बांसुरी के द्वारा गाना माने भगवान और उनके संगीत के बीच में एक बांसुरी नाम की गीत और आ गई बा के द्वारा गाना कने गीता तो बांसुरी तो का आश्रय लिए बिना साक्षात भगवान का गाना गीता माने क्या बंसी का संगीत दूसरा है और भगवान के मुख का संगीत दूसरा है या स्वयं पद्मनाभ्य मुख पदमाथ यानी स्थिरता ये मुख का गान है और वो बंसी का गान है साक्षात भगवान गीता का गीता की बातरी सुना रहे हैं तो गीता की बनती है गीता की बनती गीता की गीता का संगीत गाने वाले भगवान बोले मैं प्रिया मेरे प्यारे हो अर्जुन में ते ते में जरा यहां एक अवरेज बोलते हैं तो, तो वक्र तत्क्रांत दक्र, भाई मैं मामा पे तावा तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं हमारे तुम्हारे बीच हैं दूसरे की जरूरत नहीं है तो मनमना हो किसी किसी और पे लेते वो तो आपको बताए मुझे जानो मुझसे प्यार करो मेरे लिए कर्म करो और मुझे नमस्कार करो अभी तक तो मुझे नमस्कार करो मेरे लिए कर्म करो मेरे लिए शक्ति करो और मुझे जानो। दो चाहे पाये से बहने ले आओ चाहे बहने से बाए ले जाओ बाएं से दायने लाओगे तो नागरी लिपी हो गई और दहिने से बाएं ले जाओगे तो कालती लिपि हो गई अर्दी लिपी हो गई उर्दू हो गई काहिने से बाएं ले जाओ चाहे बाएं तो से दहने ले, ले जाओ अरे जब रस का समुद्र है जब बी का लड्डू है और जब चक्कर का लड्डू है तो नीचे से खाओ कि ऊपर से खाओ कि दाहिने से खाओ कि पायों से खाओ ये तो घी का लड्डू है नहींतने से दे तब भी चलेगा मन मना भव भक्तो मदी माम नमस्करु मामे वहीसी एक बात क्या होगा क्या गड़बड़ किया कि जब तुम तुम तुम तुम तुम को देखेंगे तो हमारे धर्म की क्या गति होगी धर्म पालन है तो ये बड़े क्लीन स्वत्रेदक हैं ब्राह्मण हैं ये देख लो प्रदान कर करो हमारे धर्म का क्या होगा अरे बाबा ये तो बड़ा भारी तीर्थ है पुतक राज का यहां दान करो राज संक्रांति का दिन है तो यहां दान करो तो जब तुमको देखेंगे तो संक्रांति कहाँ दिखेगी वो वेदज्ञ ब्राह्मण कहाँ दिखेगा वो तीर्थ पुष्कर राज कहा दिखेगा तब तो हमारे धर्म की गति क्या होगी तत्व सत्त सत् अदा सर्वधर्मा छात्रा सर्वर्मा परज्य मेकं तरण व्रज अहम ठाक भुपुराण में एक प्रसंग है एक भक्त में भगवान से प्रश्नते हैं तब प्रभु अभी तो मेरी जीत चलती है मैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोलता मेरी उंगली चलती है मैं माला कृष्ण मेरा मन मैं तुम्हारे चरणों में लगा देता हूं परंतु जब मृत्यु का समय आएगा और मेरे हाथ से माला गिर जाएगी मेरी जीत जब आपका नाम नहीं ले सकेगी मैं आपकी याद नहीं कर सकूंगा उस समय क्या होगा भगवान बोले कि बदम पुराण नहीं होगा आप लोग पुरान को नहीं पढ़ सकते भगवान में उत्तर दिया कि भक्त जी आप बिल्कुल चिंता मत करो और जब माला तुम्हारे हाथ से गिरेगी तब तो मैं आके उठा हूँ और तुम्हारे आसन पर बैठता जब तुम्हारी जी नहीं चलेगी तब मेरी जी घिरने लगेगी जब तुम्हारा मन काबू में नहीं रहेगा तब तो मेरा मन काबू में रहेगा मैं तुम्हारे आसन पर बैठ के तुम्हारी ओर से मैं अपने नाम का जप करूंगा अपने लिए माला फेरूंगा और मैं अपना ध्यान स्वयं करूंगा नामानकृतवादन यद आपसे आवेश भगवान कहते हैं स्वयं भगवान अपने नाम की रचना करते हैं और स्वयं जप करते हैं। तो आप तो धर्म का क्या होगा मुझे अब धर्म का प्रस्तुत पीछे रखा अरे अरे अरे अरे तब पति पति पति मंदयरा सर्वूता तो में अंतर कहाँ है ईश्वर का स्वरूप बताया वो शाखा है अंत प्रदिष्ट शास्त्रा जनाना कृषि कहते हैं वो भीतर रहकर सबका शासन करता है उनका क्यों नाता है ऋषा माघ बा सब सौ उसी के होने से हवा करती है उसी के होने से ये ठीक ठीक सूर्योदय होता है वही सृष्टि का तरता धर्ता, समरता वही है एक बात पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा लक्ष्मी और नारायण को एक रूप मानने पर भी कृष्टि का कर्ता धरता संघरता नारायण ही होता है लक्ष्मी नहीं ये तो सिद्धांत है अद्भुत बात है अथ चीजों का उद्धार भी नारायण ही करते हैं लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी केवल प्रार्थना करते हैं कि आप उसका उद्धार करते हैं माने सर्वेश्वरत्व पर परमात्मा में ही व्यवस्थित है लक्ष्मी जी उनकी अर्भांगिनी होने पर भी उनकी शक्ति होने पर भी उनके वक्षस्थल पर होने पर भी जीवी हैं ईश्वर नहीं क्योंकि जो सृष्टि को बनावे सृष्टि का पालन करे सृष्टि का संस्कार करे वो ईश्वर रहता है इसी से जोगियों का दृष्टांत भी ईश्वर नहीं है क्योंकि वो सृष्टि बनाने का रचने का संहार करने का काम नहीं करता है वो भी जीव है तो आजकल के जो मौसमी है ना स्वयंभू आचार्य लोग होते हैं वो जब विश्व सृष्टि स्थिति प्रलय के साथ ईश्वर का संबंध नहीं जोड़ते हैं भले निमित्त कारण मानो सिंपादान कारण मानो यदि ईश्वर के साथ सृष्टि बनाने का और रक्षा करने का और संहार करने का संबंध नहीं जुड़ेगा तो वो शास्त्रीय ईश्वर नहीं होगा माने शास्त्र में जिस ईश्वर का वर्णन है वो नहीं होगा वो तो उनका कल्पित ईश्वर होगा सबकी एक व्यवस्था होती तो है तो ईश्वर है ईश्वर है माने सृष्टि में समर्थ है स्थिति में समर्थ है संहार में समर्थ है ईष्ट इसी ईश्वर जो समर्थ है इसका नाम ईश्वर है जैसे कोई व्याकरण पढ़े नहीं और संस्कृत लिखने लगे तो अपद प्रयोग करता है सुबंध संगम के भी ही ये संस्कृत भाषा नहीं है संस्कृत भाषा तब होती है जब पद का प्रयोग होता है अपदम न प्रयोगी का बिना तुदंत विभक्ति के बिना तिगंत विभक्ति के अव्यय में होती है विभक्तियां पर उनका लोप हो जाता है बिना विभक्ति के कोई संस्कृत भाषा लिखे तो समझना चाहिए कि ये संस्कृत नहीं लिख रहा है अपनी मनमानी बोली बोल रहा है ऐसे महाराज जी कहे कि ये ईश्वर है और वो सृष्टि स्थिति प्रलय न कर सकता हो तो उसको वैदिक दृष्टि से दार्शनिक दृष्टि से शास्त्रीय दृष्टि से उसको ईश्वर नहीं मानते हैं इसी से दैविक लोग रामकृष्णा जी को ईश्वर का अवतार मानते हैं ईश्वर नहीं हो ईश्वर के सामयिक मैनस्तिक अवतार मानते हैं ये देश का बड़ी भारी महिला है तो कहीं तेन। भी तो, तो यह है कि वो ईश्वर है अच्छा भाई ईश्वर है तो कहाँ रहता है ईश्वर का निवास स्थान तो बताओ। बोले वो, वो सर्वत्र रहता है सर्वभूतान हृदय एक बार आ, मैं बैठा सोचने के लिए ईश्वर कहां कहूं तो? तो ये हृदय से जो है ना इसने हमको तो बहुत परेशान किया आप लोग कभी ईश्वर के बारे में सोचते होते हैं, तो ये प्रश्न जरूर उठता आपके मन में हमने सोचा कि इस शरीर में जीव कहाँ है जीव का अंतर्जानी है ईश्वर जीव का शरीरी है ईश्वर जीव का प्रेरक है ईश्वर तो और महाराज हमने अपने मन में मन अंगूठे को काट के अलग कर दिया बोले भाई इतने ईश्वर है कि नहीं उसमें एक एक की कीटाणु उस अंगूठे तो में तो महाराज और अबों कीटाणों से कीटाणु हो अलग अलग अलग अलग अलग अलग अलग अलग उनके सबके दिल होता है कि नहीं संवेदन होता है सबको संवेदन हो होता, होता है वो भूरे होते हैं वो लाल होते हैं वो एक दी दूसरे से लड़ाई करते हैं वो खाते हैं पीते हैं अरे तो उनके दिल में ईश्वर है कि नहीं बताओ आप तो रात पर जब पानी पड़ता है तो घीली होती है मसी होती है इसमें जो बीज होते हैं वो तो उगते हैं आप लोगों ने शायद देखा हो कि न देखा हो क्योंकि तो बेहद हो, तो होते हैं बेहतर गर्मी के दिनों में इनका कूड़ा करके रखते तो, तो बड़ी बुरी लगाएगी ये बात और जब पहली दर्शा हो तो आप तो फिर से पूने के फर्श पर मार्बल के फर्श पर सूर्य को छिड़क देंगे थोड़ी देर में इस पर मेढक फूटने से निकल के कूदने लगेंगे तो उसमें जो मेढक छुटे हुए थे सूर्य में उस पूरे में दिल था कि नहीं दिल नहीं होता तो मेढक की शक्ल सूरत कहाँ से बनती वो कहां, है। दिन कहां से हैं? उनके दिल में इस था कि नहीं कहाँ ढूंढते हो इसमें इसका मतलब ये है कि आप पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं तो हो भले साधुओं से कर हो कि हम तुमसे कुछ रात तुम्हारी सारी जिंदगी पैसा और परिवार को सोचने में बीतती है और एक साधु की सारी जिंदगी ईश्वर के बारे में सोचने में जीतती है और बोले हम भी बोले और... हम भी जरुआ पहनते हैं और हमें चंदन लगाने से माला पहनने से गड़ुआ पहनने से जीवन साधु का नहीं होता है साधु का ज्ञान ईश्वर के बारे में चिंतन करने से होता है एक पेड़ का छिलका उसकी जीप उसका तना उसकी डाली का पत्ता उसकी ज्याद उसका तेला उसका अंकु उसका पत्ता फूल फल कहा ईश्वर है देते। जहां उसकी शकल का संस्कार रहता है बीज में जहां उसकी शकल का संस्कार रहता है क्योंकि तो बड़ का दिया आपने कभी देखा है एक होता है जड़ का फल और उसमें होते हैं हजारों बीज छोटे छोटे उनको फोड़ दो कुछ नहीं मिलेगा हाँ हाँ लेकिन नहीं जड़ का पेड़ है उस तो वर जो दिल है उस तो दिल में ही ईश्वर रहता है हर का साधारण वस्तु अपने अधिष्ठान में रहती है, ईश्वर का भी कोई अधिस्थान है क्या अधिस्थान होगा तो अध्यस्थ हो जाएगा, कल्पित हो जाएगा। यदि ईश्वर का भी आधार हो कोई तो रहने के लिए तो ईश्वर उस चीज में गढ़ा हुआ माना हुआ मानसिक कल्पित हो जाएगा पढ़े आए चित्ता पढ़े कहानी कहानियां आज है, आए पुतला सुनिया है वो विज्ञान में जाना अच्रज होता है बाबा आप क्या मनोराज्य करते हो होती सारे आधार टूट जाते हैं सारे आधे मैट जाते हैं और ये गति निवृत्ति कभी न हटा न हटेगा न हटता है जो का क्यों करता क्या है आपको तो एक बात बनाते हैं बारह महात्मा बैठेगा गंगा जी के किनारे जब काम उग्रानंद जी महाराज थे मऊजानंद जी महाराज थे बंगाली स्वामी उड़िया बाला जी से अच्छे बने से वेदिया घाट गंगा जी से खबर में रात में बैठे सत्संग की चर्चा करें ईश्वर की ओर से इलाम आता है तो इस बात पर विचार इलाह मानस करेगा कैसे पहचान में आ रहे कि ये ईश्वर ठीक रह रहा है ये ईश्वर का है ये ज्ञान ईश्वर ने दिया है एक बारह घंटे तक बैठे रहे एक हवड़िया बाबा जी ने तो आसन बदला नहीं जिस सिद्धासन तो के शाम को तो बैठे थे वही नजार आ रहा था तो ईश्वर किसी को इलाहम दे प्रेरणा दे किसी को न ऐसा कैसे होता है लेकिन तो, तो दिल की बनावट होती है अलग अलग सबको अपनी अपनी वार्थना होती है अपने अपने संस्कार होते है। श्री हैं श्री वल्लभ हैं कि हमको ईश्वर ने बताया ये ठीक है हरी सूरी ने कहा ईश्वर ने हमको बताया ये ठीक है वीर राघव ने बताया ईश्वर ने हमको कहा ये ठीक है और परस्पर में तो फटा तक है ईश्वर भी क्या लीला रखता है किसी को कुछ बता दिया किसी को कुछ बता गया चोर से कह गया चोरी करो हैं? और मालिक से कह गया जानते रहो क्या लीला करता है ईश्वर बोले नहीं बाबा ईश्वर तो जो का है अपना मन ही घूमता है अपनी वासना को लेकर अपने संस्कार को लेकर अपना मन ही घूमता है स्वतंत्रारूढ़ाणी तो सर्वभूतानी भ्राम ये भूत ईश्वरारूढ़ नहीं है ईश्वर से अलग हो गए ईश्वर पर दृष्टि नहीं लगी और उसी बिजली से उसी शक्ति से उसी रोशनी में सब घूम रहे हैं चक्कर काट रहे हैं चक्कर अपनी बासना को तो पहचान नहीं पाते अपनी दुश्मनी को पहचान नहीं पाते सारा प्रस्तापना सारा प्रमसना सारा विश्वस अपनी उपासनाओं के अंदर ले लिया और बोले ये हमको ईश्वर ने कहा ये हमको ईश्वर ने कहा ये हमको यंत्रारूढ़ान भूता नहीं ईश्वरारूढ़ान नहीं लेकिन गीता में एक योगारूढ़ शब्द है हो यदाही नेद्रियार्थेसु न कर्मस्वुसजते सर्व संकल्प सन्यासी जोजार निधक है, एक होता है यंत्रारूढ़ एक होता है जोजारूढ़ और एक होता है अनारूढ़ जो ब्रह्म है वो अनारूढ़ है वो नस्त वस्त ब्रह्म अनारूढ़ है और सिद्ध जोजारूढ़ है संसार के सब प्राणी यंत्रारूढ़ है यारूप हो करके नाच रहे हैं और नचा रहा है ब्राह्मण करती पर करते हैं हम लोग बच्चे थे ना बड़े जोर से चक्कर मारते थे वो बालक भ्रमही न भ्रम ही गृह आदि न ही परस्पर विख्यात नवकारुड चलत गजरेखा अचल आप कहा भ्रमपथ रेखा ये ब्राह्मण है ब्राह्मण हम पहले तूसी में रहते थे जूसी में सन पैंतीस कितने गलत हो गए हम मालूम नहीं है पर पैंतीस तत्काल वहां तो एक मल्लाह था वो रोज ले जाता था पर छोटे मैं तीन चार वर्ष पहले गया प्रयासी होने के बाद उसने देख लिया दूसरी नाव पर झट हमारे नाव वाले मल्लाह को कहा कि तुम हमारी नाव पर आ जाओ हमारे मल्लार को तो उसने अपने नाव पर बुला लिया और खुद आ गया हमारे नाव पर तो और महाराज वो दसाया है नाव उसमें गमुना तो दीदी छाती पर तो नाव बिल्कुल हो बिल्कुल फिर बना वो कला नाव चलाने की कला दिखाई यंत्रारूढ़िमाए हम नाव पर बैठ गए न जमुना जी घूम रही है न मैं घूम रहा हूं नाव चक्कर काट रही मालूम पड़ता कि पानी जो है वो बड़े देश से चल रहा है मालूम पड़ता हम क्या आसमान में घूम रहे हैं ये नहीं लगता कि नाव पानी कर रहे हो ये लगता ही नहीं हमने वो कला